गीता तत्व चिंतन लोक संग्रह हेतु कर्म तिरपन भगवान का अपना उदाहरण ईश्वर की दृष्टि से यदि हम श्री कृष्ण की ओर ईश्वर दृष्टि से देखें तो उक्त श्लोकों की जो व्याख्या होगी कि साक्षात ईश्वर जिन्हें कुछ भी अप्राप्त या प्राप्त भी नहीं है किस प्रकार जीवों के कल्याणार्थ सतत कर्म में लगे हुए हैं उन्हीं के प्रेरणा से सूर्य चंद्र उगते और अस्त होते हैं वायु बहती है वरुण वर्षा करता है और अग्नि ताप प्रदान करती है यदि ईश्वर का एक कर्म बंद हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा ईश्वर की प्रेरणा ही तो जीवों के कर्म की स्फूर्णा जगाती है यदि वही प्रेरणा बंद हो जाए तो सब कुछ अस्त हो जाएगा सारा संसार निष्क्रिय हो जाएगा चौवन ग्रह नक्षत्रों का उदाहरण तेईसवें श्लोक में बताया गया कि ईश्वर अनलस होकर कर्म करते हैं तभी तो ग्रह नक्षत्र सभी सतत कर्म में लगे हैं किसी ने क्या कभी सूर्य को छुट्टी लेते देखा है पवन कभी वेकेशन छुट्टी पर नहीं गया हमें इनसे सीख लेनी चाहिए प्रकृति हमें सतत कर्म का पाठ पढ़ाती है प्रकृति यदि आलस्य से युक्त हो कर्म करना छोड़ दे तब तो एक महान संकट उपस्थित हो हो जाएगा, सभी उसी के के के अनुरूप आलसी और और अकर्मण्य जाएंगे। यही वर्तन्ते का अर्थ है। है, ईश्वर पीछे-पीछे पीछे-पीछे प्रकृति प्रकृति चलती मनुष्य चौबीसवें श्लोक में बताया कि ईश्वर कर्म करना छोड़ दे तो समाज के सभी वर्गों के श्रेष्ठजन जन कर्म करना छोड़ देंगे अन्य लोग भी उनकी देखा देखी करेंगे इससे क्रियाशीलता का अभाव हो जाएगा स्वरूप ये सारे लोग जो कर्म पर खड़े हैं नष्ट हो जाएंगे कर्मों का मापदंड समाप्त हो जाने से समाज में वर्ण संकरता फैल जाएगी और मानवता नष्ट हो जाएगी मानवता के नष्ट हो जाने से प्रजा का ही ध्वंस हो जाएगा और इस सब का कारण मैं ईश्वर ही बनूंगा इसलिए अर्जुन मैं तंद्रारहित हो सतत कर्म करता हूँ इस प्रकार अर्जुन के समक्ष अपना उदाहरण प्रस्तुत कर भगवान कहते हैं कि विद्वान को मेरी ओर देखना चाहिए और लोक संग्रह हेतु कर्म करना चाहिए अब अगले श्लोक में बताते हैं कि ज्ञानी किस प्रकार कर्म करे